भावार्थ उसी राजा की विद्वान जन प्रशंसा करते हैं जो प्रजा के पालन में तत्पर हुआ सबके व्यवहारों को सिद्ध करता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सूर्य के प्रकाश के सदृश न्याय से पांच प्रकार की प्रजाओं का पालन करता है वह असंख्य आनंद को प्राप्त होता है इस सुक्त में राजा के धर्म का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 48वां सुक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ अब 6 ऋचा वाले 39वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में कैसा राजा हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो राजा हम लोगों के दुखों को दूर करके जैसे प्रातः काल अंधकार को वैसे अन्याय और दुष्टों का निषेध करता है उसी की हम लोग प्रशंसा करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजा बुद्धि वाले और बुद्ध के देने वालों को सदा धारण करता है वह सूर्य के सदृश प्रतापी होता हुआ शीघ्र अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है अब प्रजाकृत्य को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो अग्नि में जल आदि पदार्थों के संयोग करने को जाने और जो सज्जनों के साथ मित्रता कर और प्रातः काल उठके श्रेष्ठ कर्मों को करता है वही सदैव प्रसन्न होता है यह जानो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो अन्न आदि संस्कार और भोजन के समय की रीतियों को जान और स्वयं आचरण करके अन्यों को उपदेश देते और राजा के साथ विरोध नहीं करके प्रजा के साथ मित्र के सदृश आचरण करते हैं वे ही प्रशंसा करने योग्य होते हैं अब राज प्रजा कृत्य को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजा और प्रजा जन पक्षपात से रहित न्याय युक्त धर्म का आचरण करते हैं वे शत्रु रहित हुए सबके प्रिय होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो राजा सुगंध आदि से युक्त घृत आदि के होम से वायु वृष्टि जलादि को पवित्र कर सबके रोगों का निवारण करके अवस्थाओं को बढ़ाता है और प्रयत्न से सब प्रजाओं का पुत्र के सदृश पालन करता है वह हम लोगों को पिता के सदृश सत्कार करने योग्य है इस सुक्त में राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 39वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 40वें सुक्त का आरंभ है इसमें राजा और प्रजा के कृत्य को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन वा राजपुरुषों आप लोग जैसे पात्र वेला सबको चैतन्य करती है वैसे न्याय से संपूर्ण प्रजाओं को चैतन्य करो और जैसे प्रातः काल का निमित्त सूर्य और सूर्य का निमित्त बिजली बिजली का निमित्त वायु वायु वाय। का कारण प्रकृति और प्रकृति का अधिष्ठाता परमेश्वर है वैसे ही प्रजा पालन निमित्त वृह्य वृह्य निमित्त अध्यक्ष अध्यक्षों का निमित्त प्रधान और प्रधान का निमित्त राजा होवे भावार्थ प्रजाजनों के साथ जो राजा सत्यवादी जितेंद्रिय सबके सुख की इच्छा करता हुआ न्यायकारी पिता के सदृश व्यवहार करे वही प्रजाओं का पालन कर सकता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जिस राजा की बाज पक्षीनी के सदृश सेना पराक्रम वाली है वह उसके द्वारा प्रजा का पालन करके डाकू चोरों का निवारण करें भावार्थ हे मनुष्यों जैसे सब प्रकार शोभित बंधन से सन्नत किया घोड़ा शीघ्र चलता है वैसे ही अग्नि आदि से चलाए गए वाहन से शीघ्र जाओ भावार्थ जो जीव उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल व्यवहार करते हैं वे ही परमेश्वर के साथ आनंद को भोगते हैं इस सुक्त में राजा और प्रजा के कृत्यों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 40वां सुक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 41वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अध्यापक और उपदेशक के विषय को कहते हैं भावार्थ हे अध्यापक और उपदेशकों जो दाता जन के सदस्य पुरुषार्थी बुद्धिमान नम्र शांत सत्कार करने वाले और माता-पिता से उत्तम प्रकार शिक्षित होवें उनको पढ़ा और उपदेश देकर लक्ष्मी युक्त और श्रेष्ठ करो अब राजा और अमात्य विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे न्याय करने वाले राजा और मंत्री जनों जो आप लोगों के सत्कार करने और शत्रुओं के जीतने वाले महाशय अर्थात गंभीर अभिप्राय वाले मेलयुक्त आप लोगों की मित्रता में प्रीति करता विजयी होवे उनका सत्कार करके रक्षा करो भावार्थ जो राजा और मंत्री जन उत्तम गुण वाले मनुष्यों का धन आदि से सत्कार करते हैं वे ही ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सदा आनंदित होते हैं भावार्थ हे राजा और मंत्री जनों आप ब्रह्मचर्य विद्या सत्यचरण और जितेंद्रियत्वादि गुणों से अतुल बल को बढ़ा के शत्रुओं का निवारण और प्रजाओं का अच्छे प्रकार पालन करें निष्कंटक राज्या आनंद का निरंतर भोग करो फिर अध्यापक उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे अध्यापक और उपदेशक जनों आप सबके लिए ऐसी बुद्धि दियो कि जिससे सब पूर्ण मनोरथ वाले होएं अब राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है राज पुरुष जैसे ब्रह्मांड में सूर्य वैसे प्रजाओं में पिता के सदृश व्यवहार कर और चोरों का निवारण करके न्याय से प्रजाओं का पालन करें अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे प्रजाजनों आप लोग उन्हीं राजा आदिकों को स्वीकार करो कि जो पिता के सदृश सब लोगों के पालन करने में समर्थ होवें फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे विद्या वाली माता अपने संतानों को उत्तम प्रकार शिक्षा दे पालन कर और विद्या से युक्त करके सुखी करती है वैसे ही राजा प्रजा के प्रति व्यवहार करे अब राजा और प्रजा के कर्तव्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे राजन जैसे कन्या जन ब्रह्मचर्य से ग्रहण की गई विद्या और उत्तम शिक्षा से यश युक्त और विद्या वाली होकर अपने अनुकूल पतिओं को प्राप्त होकर सदा आनंदित होती हैं वैसे ही प्रजाओं के साथ आप और आपके साथ प्रजा जन निरंतर आनंद करें अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए की जैसे युक्त अर्थात कार्य में लगे हुए पुरुष संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं वैसे हम लोग संपूर्ण आनंद को प्राप्त होवें ऐसी इच्छा करें फिर राज प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन जैसे हम लोग आपके प्रति प्रीति से व्यवहार करें वैसा ही आपको भी चाहिए कि हम लोगों में व्यवहार करें इस सुक्त में अध्यापक उपदेशक राजा प्रजा और मंत्री के कृृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 41वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब 10 ऋचा वाले 42वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राज विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों इस संसार में स्वामी और स्वयं अर्थात अपना यह दो ही पदार्थ वर्तमान हैं और जिस देश में दीर्घ काल पर्यंत जीने और और न्याय युक्त स्वभाव वाले धार्मिक मंत्री जन्ड सब प्रकार के गुण ग्रहन करता स्रेष्ठ उपमा से युक्त वर्तमान हैं वहां ही रहता हुआ सज्जन सुख का अत्यंत भोग करता है।